यदा यदा धर्म से ग्लानिभव अभ्युत्थान धर्म से तदा सृज्य हम प विनाशायच दुष्कृतां धर्म संस्थापनाथा संभवामि युगे युगे मैंने कहा कृष्ण जैसे लोग करुणा से पैदा हो वासना से नहीं करुणा से वासना और करुणा का थोड़ा भेद समझे तो ये सूत्र समझ में आ जाए वासना होती है स्वयं के लिए करुणा होती है औरों के लिए। वासना का लक्ष्य होता हूं मैं करुणा का लक्ष्य होता है कोई और वासना अहंकार केंद्रित होती है करुणा अहंकार विकेंद्रित होती है ऐसा समझें कि वासना मैं को समझे बनाकर भीतर की तरफ दौड़ती है करुणा कर है, करुणा जैसे भूल खिले और उसकी सुवास चारों ओर बिखर कर जाए करुणा ऐसी होती है जैसे हम पत्थर फेरके झील में वर्तुल बने लहर उठे और दूर किनारों तक फैलती चली जाए करुणा एक फैलाव वासना एक सिकड़ा वासना संकोच है करुणा विस्तार है कृष्ण कहते हैं करुणा से युगों युगों में जब धर्म विनष्ट होता है तब धर्म की पुनर्संस्थापना के लिए जब अधर्म प्रभावी होता है तब अधर्म को विदा देने के लिए मैं आता हूं यहां ध्यान रखें कि यहां कृष्ण जब कहते हैं मैं आता हूं तो यहां वे सदा ही इस मैं का ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि उस मैं में बुद्ध भी समा जाए महावीर भी समा जाए जीसस भी समा जाए मोहम्मद भी समा जाए ये मैं व्यक्तिवाची नहीं है असल में वे ये कह रहे हैं कि जब भी धर्म के जन्म के लिए और जब भी अधर्म के विनाश के लिए कोई आता है तो मैं ही आता हूं इसे ऐसा समझिए जब भी कहीं प्रकाश के लिए और अंधकार के विरोध में कोई आता है तो मैं ही आता हूं यहां इस मैं से उस परम चेतना का ही प्रयोजन है जो भी व्यक्ति अपनी वासनाओं को छीन कर लेता है तब वो करुणा के कारण लौट आ सकता है युगों युगों में कभी भी जब भी जरूरत हो उसकी करुणा की कोई लौट आ सकता है उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं रह जाता वो कौन है क्योंकि सब नाम वासनाओं के नाम है जब तक मेरी वासना है तब तक मेरा नाम है तब तक मेरी एक आइडेंटिटी है इसलिए कृष्ण मुझसे नहीं कह सकते कि तुम कृष्ण हो लेकिन अगर मेरे भीतर कोई वासना न रह जाए निर्वासना हो जाए तो कोई अहंकार भी नहीं रह जाए मेरा कोई नाम भी नहीं रह जाए तब मेरा जन्म भी कृष्ण का ही जन्म अगर आपके भीतर कोई वासना न रह जाए तो आपका जन्म भी कृष्ण का ही जन्म असल में ठीक से समझे तो हमारी अशुद्धियां हमारे व्यक्तित्व हैं और जब हम शुद्धतम रह जाते हैं तो हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता इसलिए कहीं भी कोई पैदा हो मोहम्मद ने कहा है कि मुझसे पहले भी आए परमात्मा के भेजे हुए लोग और उन्होंने वही कहा उनके ही वक्तव्य को पूरा करने में भी आया जब जीसस का जन्म हुआ तो सारी दुनिया से बुद्धिमान लोग जीसस के गांव पहुंचे बोली हजारों मील की यात्रा करते क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर बुद्धिमान थे और जानते थे उनको तत्काल अनुभव हुआ कि कोई करुणा से प्रेरित आत्मा फिर जन्म गई इसकी ध्वनिया उन तक पहुंची इसकी लहरें उन तक पहुंची जब बुद्ध का जन्म हुआ तो हिमालय से एक महायोगी उतरकर बुद्ध के गांव आए बुद्ध के द्वार पर खड़ा हुआ बुद्ध के पिता बुद्ध को लेकर योगी के चरणों में रख दिए और कहा कि आशीर्वाद दें, शुभ वचन कहें कामनाएं करें लेकिन वो योगी रोने लगा तो बुद्ध के पिता बहुत चिंतित हुए उन्होंने कहा कोई अपसगुन है आप रोते हैं उस योगी ने कहा मेरे रोने का कारण दूसरा अपसगुन नहीं महासगुन मैं रोता हूं इसलिए कि उस आदमी का जन्म हुआ फिर जिसकी कोई वासना नहीं जो करुणा से आया लेकिन मैं उसके चरणों में बैठने से वंचित रह जाऊंगा क्योंकि मेरी तो मौत की घड़ी करीब आ रही है उसके लिए नहीं रोता अपने लिए रोता क्योंकि ऐसी चेतना जन्मी उसी को खोजते में हिमालय से यहां तक आया जब भी कोई महाकरुणावान चेतना पृथ्वी पर उतरती तो जिनके हृदय भी पवित्र हैं उनके हृदयों में कंपन शुरू हो जाते उन तक खबरें पहुंच जाती वो लहर वो झील पे पड़ा हुआ पत्थर उन तक लहरें ले जाता वे उस ध्वनि तरंग को समझ पाते वो बाद वो चले आते। रोने लगा महायोगी उसने कहा, दुखी वीब तो अभी ही नमस्कार कर लेता हूं उस बच्चे के पैरों में सिर रख कर वो योगी चला गया जब कृष्ण कहते हैं तो आमतौर से लोग भूल समझ लेते हैं वो समझ लेते हैं कि अगर आज अधर्म होगा दुष्ट होंगे साधु कष्ट में होंगे तो कृष्ण लौट आएंगे कृष्ण नहीं लौटेंगे जो भी लौटेगा वही कृष्ण है कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है जहां भी कोई लौटेगा वही कृष्ण है लेकिन जब भी जरूरत होती अंधेरा घना होता है तो कोई प्रकाश कर उन लौट आती है क्यों लौट आती करुणा के कारण जरूरत हो तो ही लौटती अन्यथा कोई जरूरत नहीं आपके घर में कोई बीमार हो तो डॉक्टर आता है ना हो तो कोई जरूरत नहीं अंधेरा हो तो ठीक अंधेरा ना हो तो कोई जरूरत नहीं अगर पिछली पीढ़ी में ऐसी आत्माएं मरी हो जो कि वासना से मुक्त हो गई हो लेकिन पृथ्वी को कोई जरूरत ना हो तो वो ना लौटेंगे लेकिन अगर जरूरत हो तो लौट आ सकती है जरूरत सदा है अब तक तो ऐसा कोई समय नहीं आया जब जरूरत न रही हो वह सदा है पृथ्वी सदा ही अंधेरे से भरी पृथ्वी सदा ही अधर्म से भरी है लौटना ही पड़ता है लेकिन लौटने का प्रयोजन स्वयं की कोई वासना नहीं लौटने का प्रयोजन दूसरों पर करुणा है इस करुणा के दो कारण उन्होंने कहे हैं: असाधुओं के विनाश के लिए दुष्टों के विनाश के लिए साधुओं के उद्धार के लिए ये जरा कठिन है दोनों बातें इन्हें थोड़ा सा ख्याल में ले लेना जरूरी है दुष्टों के विनाश के लिए क्या दुष्टों की हत्या कर दें मार डालेंगे दुष्टों को तब तुम तो खुद ही दुष्ट हो जाएंगे फिर वो करुणा ना हुई दुष्टों के विनाश का क्या अर्थ होता है दुष्टों के विनाश का एक ही अर्थ होता है कि दुष्टों में दुष्टता ना रह जाए तो दुष्टों का विनाश हो जाता है दुष्टों के विनाश का अर्थ नहीं कि तलवार से दो टुकड़े कर देंगे क्योंकि तलवार से दो टुकड़े करने में दुष्ट का तो कुछ विनाश ना होगा जिसने विनाश किया वो भी दुष्ट हो जाए दुष्ट के विनाश का क्या अर्थ है? दुष्ट के विनाश का अर्थ है दुष्ट की दुष्टता खो जाए दुष्टता मिट जाए तो ही दुष्ट का विनाश हुआ साधुओं के उद्धार के लिए यह और कठिन बात है साधु का तो अर्थ ही यही है कि जिसके उद्धार की किसी को जरूरत न हो साधु अगर अपना उद्धार न कर सके तो साधु कैसा दुष्ट न कर सके समझ में आता है कृष्ण कहें कि दुष्टों के उद्धार के लिए चलेगा लेकिन कृष्ण कहते हैं दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं के उद्धार के लिए तो साधारणतः हम सोचते हैं साधुओं को दुष्ट सताते होंगे तो उनके उद्धार के लिए साधु बड़ा कमजोर है अगर दुष्ट उसे सता पाए असल में दुष्ट अगर साधु को सताए तो दुष्ट को ही बदलना पड़ता है साधु को नहीं बदलना पड़ता दुष्ट साधु को सता के अपने ही बदलाव के उपाय में लग रहा है साधु को नहीं सता पाता साधु को दुनिया में कोई भी नहीं सता पाता और अगर साधु को दुष्ट सता पाते हैं तो साधु के नाम से दूसरे ढंग के दुष्ट ही बैठे होंगे अन्यथा नहीं साधु नहीं होंगे साधु को सताने का उपाय नहीं इसलिए भी उपाय नहीं है कि साधु का मतलब ही यही है कि जिससे आप सताओ और चाहे सम्मान करो दोनों बराबर हो गए उसे सताओगे कैसे उसे जूते की माला पहना दो कि फूल की माला पहना दो वो दोनों के लिए धन्यवाद देकर अपने रास्ते पर चल पड़े साधु को सताने का उपाय नहीं है जिसे हम नहीं सता सकते वही साधु है फिर ये कृष्ण कहते हैं साधु के के लिए। और ये भी बड़े मजे की बात है कि जिस युग में साधु हो उसमें भी दुष्टों को साधु न सुधार पाए और कृष्ण को आना पड़े तो साधु बिल्कुल न भूल फिर साधु किस लिए नहीं जिस युग में दुष्ट होते हैं उस युग में साधु भी साधु नहीं होते असल में दुष्टता से भरे हुए युग दुष्टों के युग होते और पाखंड भी साधुओं के युग होते साधु के उद्धार के लिए अर्थात पाखंड से उद्धार के लिए और मजा ये है कि दुष्ट का विनाश करना पड़ता क्योंकि दुष्टता कुछ है जिसका विनाश किया जा सके पाखंड कुछ है नहीं जिसका विनाश किया सके पाखंड से सिर्फ उद्धार किया जा सकता दुष्टता का विनाश किया जा सकता दुष्टता का, का पॉजिटिव अर्थ पाखंड सिर्फ एक चेहरा है जिसे उद्धार किया जा सकता जिसे उतार के रख दिया नीचे तो पीछे आदमी प्रकट हो जाता साधु के उद्धार के लिए और दुष्ट के विनाश के लिए और जिस युग में साधु नहीं होते उसी युग में दुष्ट होते लेकिन साधु सदा होते तो फिर साधु पाखंडी होते। पाखंडी साधु के उद्धार के लिए अन्यथा साधु अगर सच में साधु है तो कृष्ण से कहेगा क्षमा करें आप कष्ट न करें मैं उद्धार कर लूंगा अपना उद्धार तो कर ही लूंगा आपको नाहक कष्ट न दूंगा आप क्यों परेशान होते अगर साधु सच में साधु होगा तो दुष्ट उसे दुश्मन नहीं मालूम पड़ेगा दुष्ट उसे सताता हुआ भी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन साधु के भीतर भी दुष्ट ही छिपा रहता है। फर्क साधु और दुष्ट के बीच चेहरों का होता है और इस अर्थ में दुष्ट कहीं ज्यादा ईमानदार और साधु कहीं ज्यादा बेईमान होता है बेईमानी से उद्धार करना पड़ेगा धर्म का जब विनाश होता है तो साधु होंगे कहां क्योंकि अगर साधु होंगे तो धर्म का विनाश कैसे होगा धर्म का विनाश तभी होता है जब साधु नहीं होते जब साधु नहीं होते तभी धर्म का विनाश होता है। और जब धर्म का विनाश होता तभी अधर्म प्रभावी होता है मैं एक सभा में था एक एक बड़े साधु कर्पात्री जी बोले बोलने के बाद उन्होंने कुछ जनता से नारे लगवाए उन्होंने पहला नारा लगवाया धर्म की जय हो तीन बार लोग चिल्लाए धर्म की जय हो फिर पीछे उन्होंने नारा लगवाया अधर्म का नास हो मैंने उनके साथ बैठे साधु से कहा जब धर्म की जय हो गई तो अधर्म बचेगा कैसे धर्म की जय हो गई अधर्म का नाश हो गया ये तो ऐसे हुआ कि लोगों से हम कहें कि दिए जलाओ और फिर कहें अंधेरा हटाओ दोनों बातें बेमानी दिया जल गया तो बात खत्म हो गई जब धर्म की जय हो गई तीन बार अब कृपा करके अधर्म का नाश मत करवाएं। अधर्म नाश हो गया और अगर धर्म की जय से नाश नहीं हुआ तो अधर्म के नाश के नारे लगाने से नाश होने वाला नहीं धर्म नहीं होता क्योंकि धर्म के लिए भी पृथ्वी पर पैर रखने की जगह चाहिए धर्म को भी पृथ्वी पर पैर रखने की जगह चाहिए वो जगह साधुओं के हृदय अगर साधु ना हो तो धर्म को पैर रखने की जगह नहीं मिलती धर्म तत् अटक जाता है त्रिसंकु हो जाता है आकाश में भटक जाता है धर्म को पैर रखने के लिए साधुओं के हृदय चाहिए अधर्म को पैर रखने के लिए असाधुओं को हृदय चाहिए अधर्म भी खड़ा नहीं हो सकता अधर्म भी हमारे सहारे खड़ा होता है हमारे सहारे प्रकट होता है धर्म भी हमारे सहारे प्रकट होता है साधु हो तो धर्म होता है उसके लिए सहारे होते हैं असाधु हों अधर्म होता है उसके लिए सहारे होते हैं और जब अधर्म होता है दुष्ट होते साधु नहीं होते धर्म नहीं होते तो कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्थात कोई भी चेतना जो अपनी सब वासनाओं से मुक्त हो जाती लौट आती है करुणा साधुओं के उद्धार के लिए असाधुओं के विनाश के लिए किम कर्म किम कर कवयोप्यत्र मोहिता तत् कर्म प्रवक्षा यज्ञा मोक्षसे शुभा कर्म क्या है और अकर्म क्या है बुद्धिमान व्यक्ति भी निर्णय नहीं कर पाते कृष्ण कहते हैं वो गूढ़ तत्व मैं तुझसे कहूंगा जिससे जानकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है अजीब सी लगी थी ये बात क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है ये तो मूढ़ जन भी जानते कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या ये बुद्धिमान जन भी नहीं जानते हैं हम सभी को ये ख्याल है कि हम जानते हैं क्या है कर्म और क्या कर्म नहीं कर्म और अकर्म को हम सभी जानते हुए मालूम पड़ते हैं लेकिन कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान जन भी तय नहीं कर पाते हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म गुढ़ है ये तत्व तो फिर पुनः विचार करना जरूरी है हम जिसे कर्म समझते हैं वो कर्म नहीं होगा हम जिसे अकर्म समझते हैं वो अकर्म नहीं होगा हम किसे कर्म समझते हैं हम प्रतिकर्म को कर्म समझे हुए हैं रिएक्शन को एक्शन समझे हुए हैं किसी ने गाली दी आपको और आपने भी उत्तर में गाली दी आप जो गाली दे रहे हैं वो कर्म ना हुआ वो प्रतिकर्म हुआ रिएक्शन हुआ किसी ने प्रशंसा की और आप मुस्कुराए आनंदित हुए वो आनंदित होना कर्म ना हुआ प्रतिकर्म हुआ रिएक्शन हुआ आपने कभी कोई कर्म किया है प्रतिकर्म ही किए 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम प्रतिकर्म ही करते हैं, हम रिएक्ट ही करते हैं हमारा सब करना हमारे भीतर से सहज नहीं होता स्पॉन्टेनियस नहीं होता हमारा सब करना हमसे बाहर से उत्पादित होता है बाहर से पैदा किया गया होता है किसी ने धक्का दिया तो क्रोध आ जाता है किसी ने फूल मालाएं पहनाई तो अहंकार खड़ा हो जाता है किसी ने गाली दी तो गाली निकल आती है किसी ने प्रेम के शब्द कहे तो गदगद हो प्रेम बहने लगता है लेकिन ये सब प्रतिकर्म है ये प्रतिकर्म वैसे ही है जैसे बटन दबाई और बिजली का बल्ब जल गया बटन बुझाई और बिजली का बल्ब बुझ गया बिजली का बल्ब भी सोचता होगा कि मैं कर्म करता हूं जलने का बुझने का लेकिन बिजली का बल्ब जलने बुझने का कर्म नहीं करता है कर्म उससे कराए जाते हैं बटन दबती है तो उसे जलना पड़ता है बटन बुझती है तो उसे बुझना पड़ता है ये उसकी स्वेच्छा नहीं है इसको ऐसा ले किसी ने आपको गाली दी और अगर आप गाली का उत्तर देते हैं तो थोड़ा सोचें ये गाली का उत्तर आपने दिया या देना पड़ा अगर दिया तो कर्म हो सकता है देना पड़ा तो प्रतिकर्म होगा आप कहेंगे दिया चाहते तो न देते तो फिर चाह के कोशिश करके देखें तब आपको पता चलेगा हो सकता है ओठों को रोक ले तो भीतर गाली दी जाएगी तब आपको पता चलेगा गाली मजबूरी बटन दबा दी है किसी ने और अगर कोई गाली दे और आपके भीतर गाली ना उठे तो कर्म हुआ तो आप कह सकते हैं मैंने गाली ना देने का कर्म किया कर्म का अर्थ है सहज प्रतिकर्म का अर्थ है प्रेरित इंस्पायर्ड कारण है जहा बाहर और कर्म आता भीतर से वहां कर्म नहीं हम 24 घंटे प्रतिकर्म में ही जीते हैं। बुद्ध या महावीर या कृष्ण या क्राइस्ट जैसे लोग कर्म में जीते हैं उनके जीवन में प्रतिकर्म खोजे से भी नहीं मिलेगा एक आदमी बुद्ध के ऊपर आकर थूक गया तो वे मुस्कुराए उन्होंने अपनी चादर से थूक को पहुंच लिया और उस आदमी से पूछा और कुछ कहना वह आदमी भी विचलित हुआ होगा क्योंकि जब किसी के ऊपर थूके तो शायद पृथ्वी पर इसके पहले किसी ने भी नहीं कहा होगा कि और कुछ कहना वह आदमी थोड़ा झिझका उत्तर उसे सूझा नहीं क्योंकि बुद्ध ने बड़ी अड़चन में डाल दिया बुद्ध कोई प्रतिकर्म करते तो वह आदमी उत्तर तैयार लेके आया होगा प्रतिकर्म की हम सबकी तैयारी बुद्ध अगर पूछते क्यों थूका तो शायद वो उत्तर तैयार करके लाया हो जैसे परीक्षा में लोग अपने उत्तर तैयार करके ले जाते ऐसे हम जिंदगी में एक एक कदम रिहर्सल पहले कर लेते पहले तैयारी कर लेते हैं कि अगर थूकूंगा तो कोई ये कहेगा तो मैं ये कहूंगा लेकिन जो तैयारी होती है वो प्रतिकर्म की होती है बुद्ध जैसे आदमी तो कभी कभी हजारों वर्षों में मिलता है तो बुद्ध जैसे आदमी की तो तैयारी नहीं होती दो तीन चार साल के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं तैयारी कर लेते हैं लेकिन बुद्ध जैसा प्रश्न तो कभी लाखों करोड़ों वर्ष में एक बार उठता है क्योंकि कर्म ही कभी करोड़ों वर्षों में एक आदमी करता है बाकी सारे लोग प्रतिकर्म करते आदमी मुश्किल में पड़ गया उसने कहा आप भी क्या पूछते उसे कुछ और न सूझा बुद्ध ने कहा मैं ठीक ही पूछता हूँ कुछ और कहना है उसने कहा लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं आपके ऊपर थूका है बुद्ध ने कहा तुमने थूका लेकिन मैं समझा कि तुमने कुछ कहा है क्योंकि थूकना भी कहने का एक ढंग है सायद मन में इतना क्रोध है तुम्हारे कि शब्दों से नहीं कह पाते इसलिए थूक कर कहा कई बार शब्द असमर्थ होते हैं बुद्ध ने कहा मैं ही कई बार बहुत सी बातें कहना चाहता हूं शब्दों में नहीं कह पाता तो फिर इशारों में कहनी पड़ती तुमने इशारा किया मैं समझ गया उस आदमी ने कहा लेकिन कुछ नहीं समझे मैंने क्रोध किया है बुद्ध ने कहा मैंने बिल्कुल ठीक समझाया कि तुमने क्रोध किया है तो उस आदमी ने पूछा आप क्रोध क्यों नहीं करते बुद्ध ने कहा तुम मेरे मालिक नहीं हो तुमने क्रोध किया इसलिए मैं भी क्रोध करूं तो मैं तुम्हारा गुलाम हो गया मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलता हूं मैं तुम्हारी छाया नहीं तुमने क्रोध किया बात खत्म हो गई अब मुझे क्या करना है वो मैं करूंगा बुद्ध ने कुछ भी ना किया वह आदमी चला गया दूसरे दिन क्षमा मांगने आया बुद्ध से कहने लगा क्षमा कर दो सिर रख दिया पैरों पर आंसू गिराए आंखों से जब सिर उठाया बुद्ध ने कहा और कुछ कहना है उस आदमी ने कहा आप आदमी कैसे हो बुद्ध ने कहा मैं समझ गया मन में कोई भाव इतना घना है कि नहीं कह पाते शब्दों से आंसुओं से कहते हो सिर को पैर पे रख कर कहते हो गैश से मुद्राओं से कल भी कल भी कुछ कहना चाहते थे नहीं कह पाए आज भी कुछ कहना चाहते हो नहीं कह पाए उस आदमी ने कहा मैं क्षमा मांगने आया हूं मुझे क्षमा कर दे ने कहा मैंने तुम पर क्रोध ही नहीं किया इसलिए क्षमा करने का तो कोई उपाय ही नहीं है जैसे कल मैंने देख लिया था कि तुमने थूका ऐसे आज देखता हूं कि तुमने पैरों पर सिर रखा बात समाप्त हो गई है इससे ज्यादा इस कर्म में मैं नहीं पढ़ता हूं बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं प्रतिकर्म गुलामी स्लेवरी दूसरा आपसे करवा लेता है जब दूसरा आपसे कुछ करवा लेता है तो आप गुलाम है मालिक नहीं कर्म तो वे ही कर सकते हैं जो गुलाम नहीं है इसलिए कृष्ण अगर कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं कि बुद्धिमान भी नहीं समझ पाते कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है अकर्म तो और भी कठिन है फिर कर्म ही नहीं समझ पाते प्रीति कर्म को हम कर्म समझते हैं और अकर्मण्यता को हम अकर्म समझते अकर्मण्यता को कुछ न करने को बैठे ठाले को क्शन को हम नॉन एक्शन समझ लेते हैं कुछ न करने को हम समझते हैं अकर्म हो गया एक आदमी कहता है कि हम कुछ नहीं करते तो सोचता है अकर्म हो गया लेकिन अकर्म बहुत बड़ी क्रांति घटना है म्यूटेशन सिर्फ ना करने से अकर्म नहीं होता क्योंकि जब आप बाहर नहीं करते तो मन भीतर करता रहता है जब आप बाहर करना बंद कर देते हो मन भीतर करना शुरू कर देता है आपने देखा होगा आराम कुर्सी पर बैठ जाए हाथ पे ढीले कर दे अकर्म में हो गए हम सबकी परिभाषा में कुछ भी नहीं कर रहा आदमी इनक्टिव आराम कुर्सी पर लेटा है, लेकिन उस आदमी की खोपड़ी में खिड़की बनाई जा सके तो पता चले कि वो आदमी कितने कामों में लगा हुआ है हो सकता है इलेक्शन लड़ रहा हो जीत गया हो दिल्ली पहुंच गया हो न मालूम क्या क्या कर रहा हो जितना वो कुर्सी पे से दौड़ के भी नहीं कर सकता था उतना कुर्सी पे लेट के कर सकता है कुर्सी पे से दौड़ के कुछ करता तो समय बाधा डालता दिल्ली इतने जल्दी नहीं पहुंच सकता था लेकिन कुर्सी पे लेट के दिल्ली पहुंचने में समय का कोई व्यवधान नहीं स्थान की कोई बाधा नहीं न कोई ट्रेन पकड़नी पड़ती न कोई हवाई जहाज पकड़ना पड़ता न वोटर्स के सिरों की सीढ़ियां बनानी पड़ती कुछ नहीं करना पड़ता आराम कुर्सी पर लेटा दिल्ली पहुंचा इच्छा ही कर्म बन जाती है जो बाहर से काम रोक कर बैठ जाते हैं वे निष्कर्म नि आक्रमण तो हो जाते हैं कर्महीन दिखाई पड़ते हैं लेकिन भीतर बड़ा सक्रियता बड़ा गहन कर्म का जाल चलने लगता है रात आप पड़े हैं सोए दिखता है ऊपर से बिल्कुल ही अकर्म में पड़े हैं लेकिन भीतर सपनों का जाल बुन रहे दिन भर भी जो नहीं बुन पाए वो रात भर बुनेंगे दिन में जो हत्याएं नहीं कर पाए रात में करेंगे दिन में जो व्यभिचार नहीं कर पाए रात में करेंगे दिन में जो नहीं हो सका वो रात में पूरा किया जाएगा रात भर गहन कर्म से चेतना गुजरेगी तो कृष्ण तो सोए हुए आदमी को भी नहीं कहेंगे कि ये अकर्म में वो कहेंगे अकर्म का पता तो तब चलेगा जब भीतर गहरे में कर्म की वासना न रहे, जब भीतर गहरे में मन शून्य और मौन हो जाए जब भीतर गहरे में कर्म की सूक्ष्म तरंगे ना उठे तब होगा अकर्म और ये बड़े मजे की बात है बहुत ही मजे की बात है कि जिसके भीतर अकर्म होगा उसके बाहर प्रतिकर्म कभी नहीं होता जिसके भीतर अकर्म होता है उसके बाहर कर्म होता है कर्म सहज दूसरे की प्रतिक्रिया में नहीं दूसरे के प्रति उत्तर में नहीं सहज अपने से भीतर से आया हुआ जन्मा हुआ जिस व्यक्ति के भीतर अकर्म होता है उसके बाहर कर्म होता है और जिस व्यक्ति के भीतर गहन कर्म होता है उसके बाहर प्रतिकर्म होता है रिएक्शन होता है इसलिए कृष्ण अगर ये कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं गहन है ये राज गूढ़ है ये रहस्य बुद्धिमान भी तय नहीं कर पाते कि कर्म क्या है अकर्म क्या है अर्जुन झे मैं कहूंगा वो गुड़ रहस्य क्योंकि उसे जो जान देता वो मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है जो व्यक्ति भी कर्म और अकर्म के बीच की बारीक रेखा को पहचान लेता है वो स्वर्ग के पथ को पहचान देता जो व्यक्ति भी कर्म और अकर्म के बीच के बहुत नाजुक और सूक्ष्म विभेद को देख लेता है उसके लिए इस जगत में और कोई सूक्ष्म बात जानने को शेष नहीं रह जाती तो दो बातें स्मरण रख लें हम जिसे कर्म कहते हैं वो प्रतिकर्म है कर्म नहीं हम जिसे अकर्म कहते हैं वो अकर्मण्यता है अकर्म नहीं कृष्ण जिसे अकर्म कहते हैं वो आंतरिक मौन वो अंतर में कर्म की तरंगों का अभाव लेकिन बाहर कर्म का अभाव नहीं जब अंतर में कर्म की तरंगों का अभाव होता है तो कर्ता खो जाता है क्योंकि कर्ता का निर्माण अंतर में उठी हुई कर्म की तरंगों का संघट जोड़ है भीतर जो कर्म की वासना है वही इकट्ठी होकर कर्ता बन जाती है अगर भीतर कर्म की कोई तरंगें नहीं तो भीतर का कर्ता भी विदा हो जाता है तब बाहर कर्म रह जाते हैं लेकिन वे कर्म करता शून्य होते हैं उनके पीछे अकर्ता होता है अकर्म होता है और चूंकि पीछे अकर्ता होता है इसलिए प्रत्युत्तर से नहीं पैदा होते हुए वे।, वे सहजात होते हैं जैसे वृक्षों में भूल आते ऐसे उस व्यक्ति में कर्म लगते आप में कर्म लगते नहीं दूसरों के द्वारा खींचे जाते आप थोड़ा सोचें अगर रॉबिंसन क्रूसो की तरह आप एक निर्जन द्वीप पर छोड़ दिए जाएं, तो आपके कितने कर्म एकदम से बंद नहीं हो जाएंगे अकेले हैं आप, आपका प्रेम बंद हो जाए आपकी घृणा बंद हो जाए आपका क्रोध बंद हो जाए अहंकार किसको दिखाइएगा सास श्रृंगार किसके सामने करिएगा सब बंद हो जाए किसके सामने अकड़ के चलिएगा सब बंद हो जाए बाहर से सब गिर जाएगा सुना है मैंने रॉबिन्सन क्रूसो की नाव जब डूबी और वो एक निर्जन दीप पर लगा दीप पर लगने के बाद उसे ख्याल आया नाव आधी डूबी हुई अभी भी दिखाई पड़ रही। उसने सोचा कुछ जरूरत की चीजें हो तो उठा ला क्या लाया? निर्जन दीप है अकेला हूं कुछ बच जाए सामान साथ तो ले आऊं वापिस गया एक पेटी उठाई खोली मन प्रसन्न हो गया स्वर्ण की असरफियां ही असरफियां थी फिर एकदम से खुशी खो गई फिर मन उदास हो गया फिर पेटी बंद करके उसने वहीं छोड़ दी क्या हुआ हुआ दिखाई पड़ी तो बड़ा प्रसन्न कि अच्छा हुआ स्वन मिल लेकिन पीछे फिर वे स्वर्ण की असरफिया जो बड़ी बहुमूल्य थी वही वही छोड़ दी उसने उसी डूबती नाव में छोड़ दी और तट पर बैठ कर डूबती हुई नाव को और असरफियों को डूबता तो हुआ देखता रहा उन्हें बचा के लाने की इच्छा ही ना रहे आप पूना के पास नाव डूब रही हो तो स्वर्ण की असरफियां ऐसा छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे जब आप स्वर्ण की असरफियां बचा के लौट रहे हो नदी से और मैं आपसे पूछूं कि आपने स्वर्ण की असरफियां बचाने का कर्म किया तो आप कहेंगे हाँ लेकिन कृष्ण कहेंगे सिर्फ प्रतिकर्म किया स्वर्ण की असरफिया बचाना भी आपका प्रतिकर्म है क्योंकि वह बड़े बाजार की अपेक्षा में हो रहा है अगर निर्जन दीप पर होता तो आप ना कर पाते वो कर्म नहीं इसलिए बुद्ध जैसे आदमी स्वर्ण की असरफिया यही बाजार की भीड़ में भी नहीं बचाएंगे अगर बुद्ध और महावीर सारी धन संपत्ति को छोड़कर इस ब, बड़े संसार में सड़कों पर भिखारी की तरह खड़े हो गए तो उसका कारण है क्योंकि धन और संपत्ति को बचाना प्रतिकर्म कर्म नहीं है तो क्योंकि राबिनसन क्रूसो ने एकांत द्वीप पर नहीं बचाई तो बुद्ध इस बड़ी हुई भीड़ के महासागर में भी नहीं बचाएंगे वो जानते हैं कि असरफियां किसी और को दृष्टि में रख के बचाई जा रही है बेकार हो गई बुद्ध तो वही बचाएंगे जो निर्जन एकांत द्वीप पर भी बचाने जैसा है बुद्ध तो अपने को ही बचाएंगे, बाकी सबकी फिक्र छोड़ देंगे। हमारा सारा कर्म प्रतिकर्म है। इसे अगर ठीक से देख लिया तो हमारा सारा अकर्म भीतरी कर्म बन जाता है ये भी दिखाई पड़ जाएगा और कृष्ण कहते हैं इसकी ठीक मध्यम रेखा को देख लेने से व्यक्ति मुक्त होता है कर्मणो यपि हि च विकर्म अकर्मण बोधव्य गहना कर्मणो गति कहते हैं कृष्ण कर्म का स्वरूप अकर्म का स्वरूप और निशिध कर्म का स्वरूप जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन है निशिद्ध कर्म वे कर्म जो करने योग्य नहीं उनका स्वरूप भी जानना चाहिए पहले सूत्र में कर्म और अकर्म की बात की अब वो तीसरा एक और तत्व जोड़ते हैं वो कहते हैं निषिद्ध कर्म उसका स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन गहन मतलब सूक्ष्म बारीक पता नहीं चलता रहस्यपूर्ण है कब कब कर्म कर्म होता कब अकर्म होता ये तो है ही कठिनाई कर्म कभी कभी निषिद्ध कर्म भी होता तब और कठिनाई निषिद्ध कर्म के संबंध में थोड़ी बात ख्याल में ले लेनी चाहिए निषिद्ध कर्म को दो ढंग से सोचा जा सकता है एक तो कि हम कुछ कर्मों को तय कर लें निषिद्ध, जैसा कि अदालत करती है कानून करता है कानून कर्म तय कर लेता है कि निषिद्ध है चोरी करना निषिध हत्या करना निषिद्ध, है आत्महत्या करना निषि कुछ कर्म तय कर लिए निषि ये नहीं करने चाहिए लेकिन कानून बहुत बारीक नहीं होता धर्म और भी बारीक खोज करता है धर्म जानता है कि कभी कभी कोई कर्म किसी परिस्थिति में निषिद्ध हो जाता और किसी परिस्थिति में निषिद्ध नहीं होता हत्या साधारणतया क्या निषिद्ध है युद्ध के मैदान पर निषि नहीं होती निषि निर्णित चीज नहीं है परिस्थिति के साथ बदल जाती और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो निषि कर्मों के बीच विकल्प खड़ा हो जाता अल्टरनेटिव हो जाता है क्या करो सच बोलो तो हिंसा हो जाती हिंसा बचाओ तो झूठ बोलना पड़ता फिर क्या करो दो निषिद्ध कर्म आड़े खड़े हो जाते एक को बचाओ तो दूसरा निषिद्ध कर्म होता है दूसरे को बचाओ तो पहला हो जाता है बहुत पुरानी एक तारुत् आदमी अपने रास्ते से गुजर रहा है एक ब्राह्मण सीधा साधा आदमी कसाई भागा हुआ आया है वो अपनी गायों को खोज रहा है जो उसके हाथ से छूट के भाग गई वो आदमी से पूछता है ब्राह्मण से यहां से गाय भागी गई हाथ में उसके काटने की कुल्हाड़ी, ब्राह्मण देखता है कसाई आंखें बताती हाथ की कुल्हाड़ी बताती खून के धब्बे बताते गाय से गई है, गाय किस तरफ गई ब्राह्मण मुश्किल में पड़ गया बड़ी मुश्किल में पड़ गया उसने किताब में पढ़ा है कि झूठ बोलना निषिद्ध कर्म लेकिन सच बोले तो ये कसाई गाय को पकड़ ले और हत्या करेगा तो मैं भी भागीदार हो जाऊंगा और गौ हत्या तो निषि है ही सभी हत्याएं निषिद्ध फिर हत्या में भागीदार होना है, अब अगर झूठ बोलू तो भी निषिद्ध कर्म हो जाएगा सच बोलूं तो भी निषिद्ध कर्म हो कर रहेगा वो तो ब्राह्मण मुश्किल में पड़ गया उसका कसाई ने कहा कि जल्दी बोलो पता हो तो बोलो नहीं पता हो तो कहो कि नहीं पता है उस ब्राह्मण ने कहा मैं बहुत तो मुश्किल में पड़ गया जरा मुझे सोचने दो निषिद्ध कर्मों का सवाल है उस कसाई ने कहा पागल मैं पूछता हूं मेरी गाय कहां निषिद्ध कर्मों का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ गाय का सवाल है गाय कहा गई तू जानता हो देखा हो बोल न जानता हो न देखा हो वैसा बोल उसने कहा कि अभी ठहर सवाल निषि कर्मों का जिंदगी जटिल है। उसमें चीजें ऐसी नहीं होती जैसी शास्त्रों में होती है शास्त्र सरल हालांकि लोग शास्त्रों को जटिल समझते और जिंदगी को सरल समझते हैं। शास्त्र बिल्कुल सरल जिंदगी बहुत जटिल क्योंकि शास्त्रों के सब सवाल निर्णित सवाल है जिंदगी के सब सवाल अनिर्णित वहां प्रतिपल तय करना पड़ता है कि क्या करू और ऐसे क्षण रोज आते हैं जब कोई शास्त्र साथ नहीं देता स्वयं ही निर्णय करना पड़ता है इसलिए कृष्ण कहते हैं जटिल है गहन है कर्म की गति उस कर्म की गहन गति को ठीक समझने के लिए पहले तो निषि कर्म के तत्व को ठीक से समझ लेना चाहिए कर्म और अकर्म को तो समझना ही चाहिए निषिद्ध कर्म को भी ठीक से समझ लेना चाहिए क्योंकि कर्म और अकर्म तो अल्टीमेट आखिरी सवाल लेकिन निषिध कर्म डे टू डे इमीडिएट रोज का सवाल उठे नहीं तय करना पड़ता है कि क्या करें किस चीज को किस चीज को निषिद्ध कहे जीसस से पूछो मोहम्मद से पूछो महावीर से पूछो राम से पूछो कन्फ्यूस से पूछो अगर सबकी बातें सुन लो तो आदमी हिल भी ना सके सांस भी ना ले सके देखा ना जैन साधु साधवी मुंह पर पट्टी बांधे हुए वो सांस बचाने के लिए कि सांस की गर्म हवा आसपास के कीटाणुओं को मार देगी तो निषिद्ध कर्म हो जाए तो नाक पर तो पट्टी बांध हवा पट्टी में रुक जाए, तो थोड़ी हवाओं के कीटाणुओं को बचाने की सुविधा हो जाए। मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि इन बड़े तीर्थंकरों अवतारों समझदारों बुद्धिमानों ज्ञानियों की बात से मुश्किल होती जिंदगी जटिल है वो जो भी कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं लेकिन सभी की बातें जिंदगी के निश्चित पहलू को छुपाती है और जिंदगी रोज अनिश्चित है सब बदल जाता है महावीर ने कहा कि खेती मत करो क्योंकि खेती निषिद्ध कर्म है क्योंकि तो खेती में बहुत हिंसा होती होगी इसलिए महावीर को मानने वाले लोगों ने खेती बंद कर दी खेती बंद कर दी और महावीर के अधिकतम मानने वाले छत्री थे क्योंकि महावीर छत्री थे अधिकतम मानने वाले छत्री थे तलवार उठा नहीं सकते क्योंकि जब खेती नहीं कर सकते तो तलवार उठाना तो बहुत निषिद्ध हो जाएगा युद्ध में जा नहीं सकते सैनिक का काम कर नहीं सकते छत्री रहे नहीं खेती कर नहीं सकते किसान रहे नहीं अब क्या उपाय हो शूद्र होने की हिम्मत नहीं ब्राह्मण दरवाजे बंद किए बैठे वो भीतर घुसने न देंगे सिवाय वैश्य होने के उन्हें कोई रास्ता नहीं रह गए इसलिए समस्त महावीर के मानने वाले व्यापारी हो गए वैश्य हो गए लेकिन वैश्य होकर उन्होंने इतनी हिंसा की जितनी कि वो किसान होकर कभी ना करते कभी ना करते इतनी हिंसा लेकिन दिखाई नहीं पड़ती रुपये को आप हाथ में लो हिंसा का बिल्कुल पता नहीं चलता रुपया बिल्कुल साफ मालूम पड़ता उसमें कहीं खून का डब्बा नहीं होता हालांकि रुपये में जितने खून के डब्बे होते हैं, किसी और चीज में नहीं होते लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता एकदम साफ इसलिए महावीर को मानने वाले महावीर ने खुद कभी न सोचा होगा कि मेरे मानने वाले महावीर नग्न खड़े हैं रास्तों पर धन दौलत छोड़ दी है सब सोचा भी न होगा कि मेरे मानने वालों के पास इस मुल्क में सबसे ज्यादा धन दौलत इकट्ठी हो जाएगी मगर निषिध कर्म से हो गई कहा तो ठीक ही था निशिध कर्म बताया था ठीक बताया था लेकिन ये सोचा न था कि एक तरफ से निषिद्ध कर्म बचे तो दूसरी तरफ से प्रकट हो सकता इसलिए कृष्ण कहते कर्म की गति गहन इधर से छोड़ो उधर से पकड़ लेती उधर से छोड़ो इधर से पकड़ लेती तो निषिद्ध कर्म क्या है इसे ठीक से जान लेना जरूरी है और जो इसे ठीक से नहीं जान पाए तो कर्म अकर्म को जानना तो बहुत दूर है अक्सर वह निषिद्ध कर्मों में ही जीवन को गवा देता है एक से बचता है दूसरे मुलक जाता है जिंदगी का रास्ता कुएं और खाई के बीच इधर गिरो तो कुआ है उधर गिरो तो खाई है और बीच में चलना बहुत कठिन है बारीक है तलवार की धार जैसा है इतना बारीक है कि संभलना मुश्किल है बीच में कर्मण्य कर्म य पश्य अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्यु सयुक्त कृत्न कर्म कर्मकृत थोड़ी सी बात इस संबंध में समझ लें कृष्ण कहते हैं जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे वह बुद्धि ज्ञान वह व्यक्ति ज्ञानवान है कर्म में अकर्म को देखे उल्टा कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ हुआ करते हुए भी जाने कि मैं करता नहीं करते हुए भी जाने कि मैं करता नहीं करते हुए भी ऐसा तभी जाना जा सकता है जब साक्षी का भाव हो आप भोजन कर रहे हैं भोजन करते हुए भी जाना जा सकता है कि आप भोजन नहीं कर रहे हैं अगर साक्षी हो तो आप देखेंगे कि शरीर को ही भूख लगी शरीर ही भोजन कर रहा मैं देख रहा हूं कठिन नहीं है थोड़े से थोड़े से जाग के देखने की बात है स्वामी राम अमेरिका की एक सड़क से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों ने गालियां दी कुछ लोगों ने मजाक किया हंसते हुए लौटे, जहां ठहरे थे वहां खिलखिला के आके हंसने लगे तो घर के लोग चिंतित हुए उन्होंने कहा क्या हो गया अकारन हंसते हैं राम ने कहा अकार नहीं हंसता आज बड़ा ही मजा आया रास्ते में ऐसा हुआ कि कुछ लोग राम को मिल गए घर के लोग थोड़े हैरान हुए वो राम की भाषा से परिचित ना थे राम को मिल गए ऐसा खुद राम कह रहे और फिर वे लोग राम को गालियां देने लगे और हंसी मजाक करने लगे राम बड़ी मुश्किल में पड़े राम बड़ी दिक्कत में पड़ गए उनकी हंसी मजाक और उनकी गाली के बीच ऐसा राम कहने लगे कि राम बड़ी मुश्किल में पड़े हम भी खड़े देखते थे राम बड़ी मुश्किल में पड़े वो लोग गाली देने लगे तो घर के लोगों ने कहा आप बातें कैसी कर रहे होश में तो हैं नशा वगैरह तो नहीं किया राम ने कहा नशे में तुम मैं होश में हूं इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूं नशे में होता तो मेरे आंख से आग निकल रही होती हो मुंह से गालियां निकल रही होती हु. नशे होता तो मैं समझ जाता कि वो मुझे ही गाली दे रहे हैं मुझ पे ही हंस रहे होश में था इसलिए मैंने देखा राम को गाली पड़ रही राम पर हंस रहे हम खड़े देखते रहे राम और हम खड़े देखते रहे ये दो चीजें हो गई जब आप भोजन कर रहे हैं तो राम भोजन कर रहे हैं आप जरा खड़े होकर देखें आप जरा पीछे खड़े हो जाए और देखें कि राम भोजन कर रहे हैं राम को भूख लगी राम को नींद लगी आप खड़े पीछे देख रहे हैं ये पीछे खड़े होकर देखने की कला ही कर्म को अकर्म बना देती तब व्यक्ति करते हुए ना करने जैसा हो जाता और इससे भी जटिल बात दूसरी कृष्ण कहते हैं कि तब ना करते हुए भी करता जैसा हो जाता वो और भी कठिन है बात समझने ये तो पहली बात समझ में आ सकती है कि अगर साक्षी भाव हो तो कर्म होते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं देख रहा हूं कि हो रहा है दूसरी बात और भी गहरी है कि ना करते हुए भी कर रहा हूं इसका क्या मतलब हुआ असल में जब कोई व्यक्ति पहली घटना को उपलब्ध हो जाता है कि करते हुए ना करने को अनुभव करने लगता है तब अनिवार्य रूप से दूसरी गहराई भी उपलब्ध हो जाती है कि वो ना करते हुए भी अनुभव करता है कि कर रहा हूँ क्यों क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं साक्षी हूँ वो व्यक्ति अपने को स्वयं से तो तोड़ लेता और सर्व से जोड़ देता है जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ सब हो रहा है मैं देख रहा हूँ उसका परमात्मा और उसके बीच तादात हो जाता है। फिर वो कुछ भी नहीं करता हवाएं चल रही हैं तो भी वो जानता है मैं ही चला रहा हूं। के कहा, कि तुम्हें पता है कि मैंने ही सबसे पहले चांद तारों को गति दी थी मैं ही नहीं सबसे पहले चांद तारों को इशारा किया और चला दिया लोगों ने कहा आपने भरोसा नहीं आता तो राम ने कहा अगर तुम समझते हो कि राम ने चला दिया तो ठीक समझते हो भरोसे के लायक बात नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने चला दिया। राम ने नहीं फिर वही बात वो जो भीतर, अगर जान ले कि मैं साक्षी हूं तो परमात्मा के साथ एक हो जाता फिर जो भी हो रहा है वही कर रहा है फिर वो अगर खाली भी बैठा हुआ है तो भी वही कर रहा है हवाएं भी वही चला रहा है वृक्ष भी वही उगा रहा है फूल भी वही खिला रहा है वो जो बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे आंखें मुंधे हुए वही चांद तारे और सूरज भी चला रहा है लेकिन वो दूसरी घटना है पहले तो कर्म में अकर्म का अनुभव हो तो फिर अकर्म में कर्म का अनुभव होता है और जो इस इस गहन प्रतीति को उपलब्ध हो जाता है कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान को सत्य को सत्य के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है और साथ ही आपसे यह भी कह दूं कि जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है उसे निषिद्ध कर्म क्या है यह पहले से तय नहीं करना पड़ता जब भी जरूरत होती है जैसे वो साक्षी होता है दिखाई पड़ जाता है कि यह निषिद्ध है और यह निषिद्ध नहीं है इसे सोचना नहीं पड़ता उसकी हालत ठीक ऐसे हो जाती है जैसे कमरा है अंधेरा एक अंधा आदमी है उसे कमरे के बाहर जाना तो वो पूछता है दरवाजा कहां है स्वभावता अंधे आदमी को दरवाजे का पता नहीं वो पूछता है दरवाजा कहां अगर कोई बता दे बता भी दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता अंदाज हो जाता है अनुमान हो जाता है फिर भी लकड़ी से टटोलता है कि दरवाजा कहा बता दिया तो भी टटोलता है टटोलता है तो भी सीधे दरवाजे पर थोड़ी पहुंच जाता है कौन टटोलने वाला सीधा पहुंच सकता है कभी खिड़की को छूता है कभी कुर्सी को छूता है फिर टटोल टटोल के कहा दरवाजा है पता लगा था? लेकिन आंख वाला आदमी आंख वाला आदमी पूछता नहीं दरवाजा कहाँ है निकलना है उठता है और निकल जाता है आपने कभी ख्याल किया जब आप दरवाजे से निकलते हैं पहले सोचते हैं दरवाजा कहां है फिर देखते हैं कि ये रहा दरवाजा फिर सोचते हैं इसी से निकल जाएं फिर निकल जाते ऐसा ऐसी कोई प्रक्रिया होती नहीं आपको पता ही नहीं चलता कि दरवाजा कहां है और आप निकल जाते दिखता है तो दरवाजे से निकल जाते ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति की साक्षी भावना गहरी हो जाती है उसे दिखाई पड़ता है निषिद्ध कर्म क्या है दिखाई पड़ता टटोलना नहीं पड़ता पूछना नहीं पड़ता सोचना नहीं पड़ता शास्त्र नहीं खोलने पड़ते, बस दिखाई पड़ता है कि निषिद्ध कर्म क्या है और जो निषिद्ध है वो फिर नहीं किया जा सकता और जो निषिद्ध नहीं है वही किया जा सकता बस वो निकल जाता है आप उससे पूछेंगे तो उसको पीछे पता चलेगा कि मैंने वो कर्म नहीं किया उसे पता नहीं चलता कि मैंने नहीं किया क्योंकि इतना पता चलना भी सिर्फ अंधों के लिए साक्षी भाव आंख बन जाता है